द्वादश अध्याय सप्तम श्लोक के ऊपर विचार आरंभ हुआ था जिसमें प्रथम श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था एवं सतत उक्ता ये भक्ता स्तम पर उपाशत क्षर मत भक्तम चैसा योग वित्तमा एकादश अध्याय के अंतिम जो कहा था उसको लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया है एकादश अध्याय के अंत में मतकर्मकृत मतकर्मो मधभक्ता संगव गीता निर्भयरा सर्वभूतेश या समादित पांडव ऐसा कहा था उसी को पर और जो प्रश्न किया है एवं मैंने इस प्रकार पूर्व श्लोक के अंतिम कहे गए प्रकार से जो भक्त हैं एवं सतत निरंतर लगे हुए हैं जो लोग भक्ता स्वाम पर उपासित आपकी उपासना करते हैं और दूसरे लोग एक भी अक्षर में अवगतम उवासते अवगत अक्षर है किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता जो ऐसा है निर्विशेष परमात्मा के दोनों में से कौन भक्त श्रेष्ठ है निर्विशेष उपासक श्रेष्ठ है अथवा सविशेष मान ईश्वर की उपासक श्रेष्ठ है अथवा वेदांत प्रतिपादित जो ब्रह्म कहते हैं वो उनके भक्त श्रेष्ठ है ज्ञानी को भी भक्त कहा है सप्तम तो अध्याय तो दोनों भक्तों में कौन भक्त श्रेष्ठ है यह पूछा गया तो दीप्ति में कहा सविशेष को लेकर के भगवान ने उत्तर दिया पहले मैया व्यस मनो यमा नित्य थे उपासधा या पर कहा सविशेष भगवान के लिए कहा निर्विशेष के लोग कहा आगे तीन लोग से बोलने वाले बोल उन्होंने तृतीय चतुर्थ पंचम तीन श्लोक निर्विशेष संबंधी है द्वितीय श्लोक सविशेष संबंधी है तो सविशेष के भक्तों को युक्तम बोल दिया अतिशाह एकाग्र चित्त वाले बताया फिर निर्विष के भक्त क्या योगवित्तम नहीं है क्या प्रश्न है नहीं उनके बारे में कहना नहीं बनता वो तो मेरे स्वरूप ही हो जाते हैं फिर भक्त और भगवान दो नहीं होते वहाँ बस युक्ततम अयुक्ततम दोनों कहना बनता नहीं वहाँ जहां पर तारतम्य भाव होगा वो अपने से भिन्न होता है सब सविशेष में भिन्नता है निर्विशेष में अभिन्नता है वह सब मान युक्तम अयुक्तम कहना नहीं बनता निर्विष्ट भाव में तो वो तो मेरे स्वरूप ही है वो तो ये कहना चाह रहे इसलिए कहा था यह त्वक सर्वनिर्देशम अव्यक्तम परिपाश थे इत्यादि करके कहा था तो तृतीय चतुर्थ पंचम ये तीन श्लोकों तो है किंतु पंचम श्लोक में कहा देखो जब तक विमान है तब तक अभ्यक्तम स्थिति पहुंचना मुश्किल है कि तो विषय परमात्मा है जिससे सारे प्रमाण की सिद्धि होती हो विषय स्वरूप जो परमात्मा का है वह जब तक देहाभिमान है तब तक उसके लिए कष्टदायी है कहा वहां जाना पहुंचना देहाभिमान समाप्त तो हो जाए तो वही स्वरूप ही हो स्थिति है मान्य तीनों शरीरों का अभिमान समाप्त तो होना चाहिए केवल फूल शरीर के अभिमान बाद काम नहीं चलेगा फूल सूक्ष्म कारण तीन प्रकार के शरीर है तीनों के तुत तो शरीरों में अभिमान रहित हो स्थिति में व्यक्ति तो पहुंचा हो साधना करते करते उस स्थिति में हो तो फिर वह निर्विश भगवान के स्वरूप होता है जो मोक्ष कहते हैं जिसको आगे अब छठे छठा श्लोक से लेकर के द्वादश श्लोक तक हमारे सात श्लोकों में सात हैं इनमें विशेष के चिंतन का प्रकार और विशेष के चिंतन का फल फलस्वरूप परमात्मा क्या फल देते हैं ईश्वर क्या फल देते हैं वो और किस प्रकार से परमात्मा में जाने के साधन की शैली हमारे नीचे नीचे उतर करके वो नहीं कर सको एक करो ये नहीं एक कर करो नीचे नीचे उतर करके भगवान कहेंगे अकर रात बंद करण से कम से लगेगा तो आगे पहुंचेगा तो छठे श्लोक से लेकर द्वादश श्लोक तक सविशेष संबंधित यहां चर्चा है त्रयोदश से लेकर के बीसवें श्लोक तक में अध्याय समाप्त तो होता है बीसवें श्लोक में तो वहां तक जो निर्विशेष भाव पे पहुंचे हुए लोग होते हैं उनके आचरण दिखाते हैं किस तरह रहते हो क्या कैसा स्वभाव होगा चल रहा फिर रहन आदि कैसा होगा उनके जो आचरण दिखा करके हमारे लिए साधना होती है हमें करना है वो पहुंचे हुए हैं ये दिखाना चाहिए मेरे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका जो लक्षण होता है स्वभाव बनता है वो अज्ञानी के लिए जिज्ञासु के लिए साधना होती है वो साधन करना अद्व्यष्टा आदि शब्दों से कहें क्या निर्विशेष के लिए कहें निर्विशेष भाव में पहुंचे हुए भक्तों को बोलेंगे ठीक है अब सविशेष भाव में कहा था ये तू सर्वाणी कर्वाणी मैं इस करा अनंत नियोगे नाम ना, ध्यान उपासक तो कहा था जो लोग सर्वाणि कर्माणी मई संस्य सारे के सारे जो भी कर्म करते हैं मेरे में अर्पित करते हैं सब विशेष रूप से भगवान बोलते हैं पहले कहा था नवोवद्या यथ करो सी योशी यथराशि में कहा ये, ये तपस्या से कहते हैं तत्कुरु मंत्र कहा था जो कुछ भी तुम कर दो मेरे लिए अर्पण करो कहा यही यहाँ बोलते ये तो सर्वाणी कर्माणी जितने भी कर्म हैं सबको मरी संन्यास्य माने अपने में कर्तृत्व पना न लेकर के जो कर्म करते हैं सेवक रूप से कर्म करते हैं जैसे मालिक का कर्म सेवक करता है उसमें फल फलभक्तृत्व वहां नहीं होता इसी प्रकार मेरे पर संन्यास कर मत मतपरायण हो करके अहम परो हो या शाम के मतपराय सबसे श्रेष्ठ मुझको ही मानकर मेरे लिए कर्म करते हैं अनन्याय में माने कुछ विश्व रूप से अन्य में नहोपति विश्वरूप तो एकादश चर्चा हुई है जिस विश्व रूप की उसे अन्य में बुद्धि न होगी उनको छोड़कर अन्यत्र संबंध न हो मामना उसी विश्व की जो उपासना करते हैं जो लोग मानी ईश्वर भाव से उपासना करते हैं उनके लिए मैं क्या होता हूं मेरा क्या कर्तव्य बनता है जो मेरे उपासना कर रहे हैं मतपरायण होकर बैठे हैं सारे कर्म का त्याग करके बैठे हैं तो मेरा क्या कर्तव्य बनता कहा कैसा मम समुद्धरता संसार सागरात भावे मय्याम जो मेरे में आविष्ट हो गया चित्त चित्तिन मयि आवेश आवेश चिता ते मैया चि मयीशति चेता चेतांसिता मय्या वेषती मेरे भी आवेश प्रवेश मन जिष्का अनेत्र मनि जिन तेजा मुन्लोकों का मय्याम तमाम अहम मृत्यु संसार सागरात सबुत धरता भवामी नजरात यही हैं मृत्यु उक्त संसार हो मृत्यु जिस संसार में मृत्यु जुड़ा हुआ है पूरे संसार में ब्रह्मांड में मृत्यु जुड़ा हुआ है कोई भी हो मृत्यु का अभाव वाला कोई नहीं है मृत्यु उक्त संसार मृत्यु संसार मृत्यु उक्त संसार वह सागर संसार सागर ये सागर दुस्तरत है जैसे सागर में पार करना मुश्किल है सा नौका आदि के बिना इस प्रकार इस संसार से पार होना मुश्किल है केवल शरीर बदलता रहेगा तत्व योग में जाएगा किंतु संसार के भीतर ही रहेगा मृत्युक्त है जहां भी जाएंगे मृत्युक्त है जहां भी अपने कर्म के आधार पर पहुंचेगा स्वर्ग हो नरक हो कहीं भी पहुंचे वृत्ति युक्त है मृत्यु जुड़ा हुआ ऐसा इस संसार को मृत्यु संसार से बोला जाता है मानी मृत्युक्त संसार मृत्यु संसार है तो पद का लोप कर दिया गया और से बाग नाम देव उत्तर पलोपश्यों का संज्ञान वैसा है पूर्व तो समाज के उत्तर पद मृत्युक्त मृत्युनायुक्ता, ना युक्त मृत्युक्त किया था तृतीय समाज उसके बाद मृत्युक्त संसार है संसार किया था कर्मधारय किया था उस पूर्व युक्त का लोकल मृत्यु संसार बनाया मृत्यु से जुड़ा हुआ जो संसार रूपी सागर है उससे उस सागर से समुद्धरता नचरात समुद्धरता बवाएंगे समय न लेकर के शीघ्र के शीघ्र शीघ्राति शीघ्र भाई उनको उद्धार करने वाला होता हूं हम ईश्वर है मैं ईश्वर ऐसा करता हूं किन का जो तो सारे कर्मों को मेरे में अर्पित करके अन्य भाव से विश्व रूप के उपासना कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं ऐसे लोगों का मैं संसार रूप सागर से पार करने वाला होता हूं देर लगा करके शीघ्र ऐसा बोलते हैं भगवान भाष्य चल रहा था तैसा हम चिन्ह उनको क्या होगा जो सारे कर्मों को परित्याग करके हर बार समर्पण करके बैठे हुए हैं अन्य भाव से उपासना कर रहे हैं तो उनका क्या होगा क्या प्रयोजन क्या सिद्ध होगा तेषाम किम फलती होगा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा प्रश्न आया तो कहा तेसाम उन लोगों मद का मध उपासना का पराणाम तेसाम कर दो मेरी उपासना ही एक एकमात्र परम मानकर आश्रित तो होकर मेरी उपासना कर रहे अहम ईश्वर मेरा कर्तव्य है समुद्धरता सम्यक उद्धरता समुद्धरता सम्यक प्रकार उद्धार करने वाला होता हूं मैंने उनको आत्मसाक्षात कराने में पहुंचाने वाला होता हूं मैं ईश्वर की उपासना सिद्ध होने पर अंतकरण की शुद्धि इसमें ज्ञान होगा ज्ञान से मोक्ष उद्धार करने वाला होता हूं कुतः कैसे तो कहा वृत्त कहां से उद्धार करना मृत्यु संसार सागर मृत्यु रूपी जो संसार सागर है वृत्ति युक्त संसार सागर उसे मैं उद्धार करता हूं उनको युक्त संसार मृत्यु संसार यही समाज का बिगड़ दिखा रहे हैं मृत्युक्त मृत्यु ना युक्त मृत्युयुक्त मृत्यु के द्वारा जुड़ा हुआ जो अकाउंट संसार ऐसे संसार पौने सागर माने दुस्तरत्व तो है पार करना मुश्किल है जैसे सागर को कोई हाथ माने अपने तैर करके पार कर सकता हो नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार है संसार से पार होना दुष्तर है ये मृत्युक्त संसार हो संसार हो सागर मृत्युयुक्त संसार ही सागर है समुद्र है ये सागर इव सागर सागर तो नहीं है जल नहीं है यहां तो जल जैसा ही है सागर जैसा है सागर, सागर के जैसे पार करना मुश्किल है इस प्रकार संसार से भी पार होना मुश्किल है संसार से पार होना हो तो बड़े बड़े नौका आदि की आवश्यकता समुद्र से पार होने के लिए इस प्रकार मृत्यु संसार से पार होना तो भगवान के साथ आगति चाहिए उपासना चाहिए चाहिए सैव सागर मृत्यु संसारी सागर है सागर इव सागर सागर तो नहीं है जल तो है ना यहाँ संसार में तो सागर जैसा ही है इसलिए सागर कहा क्यों दुरुत्तर पार उसके पार होना मुश्किल है जैसा सागर में कोई अपने बाहु से पार करना मुश्किल होता है तैर करके समुद्र में इस प्रकार एक दुरुत्तर है जो स्तर है इसलिए मृत्यु संसार का हुआ है तस्मात मृत्यु संसार सागरात पंचमी है मृत्यु संसार सागरात्म तस्मात वही मृत्यु रूपी जो संसार सागर है उससे उद्धर्ता भग, भवामी कहते हैं मृत्युक्त संसार तस्मात सागरात अहम तेसाम समुदरता उन भक्तों का जो सारे कर्मों को मेरे में समर्पण करके जो मेरी उपासना कर रहे हैं उन भक्तों को मैं संसार सागर से पार करने वाला होता हूँ समझ उद्धार करने वाला होता हूँ भवानी का मैं होता हूं नचिरात लंबे समय नहीं लगेगा लंबे समय नहीं किमतरी फिर कब तो कहते हैं क्षिप्रम है शीघ्र ही पार करने वाला होता माने साधना पूरी हो जाती है, फल दे देंगे साधना पूरी होते ही फल मिल जाता है शीघ्र ही मैं पार करता हूं हे पार्थक ये प्रथा पुरथा तो अर्धुर कहा मई आवेश मई विश्वरूप आवेशितम प्रवेशम समाहम चेतो ऐसा भी बोलते हैं मई आवेश मैंने श्लोक के अंतिम पंक्ति है तैसा ज्यादा ता, नहीं होना है माने मेरे में ही आविष्ट है चित्त जिनका मन जिसका अन्यत्र मन नहीं है जिनका मई माने अस्मत शब्द क्या है विश्वरूप में तो पूर्व अध्यय देखा है विश्वरूप नहीं करते मई आवेश मैंने मई विश्वरूपे आवेशितम माने प्रवेशितम जिनका मन मेरे में प्रवेश प्रवे प्रवे प्रवे प्रवे प्रवे तो हो गया है इसमें विश्वरूप में जो पूर्व अध्याय में विश्वरूप की चर्चा थी ऐसे ईश्वर है सर्वरूप समाहितम चे तो इससे आवेशित प्रवेशितम प्रवेश समाहित हो गया एकाग्र हो गया मन का ऐसे लोगों का मई आवेश अहम समुद्धरता भवान यही है मैं शीघ्र ही उनके लिए उद्धार करने वाला होता हूं एक अहम टीका में बोलते हैं तेषाम भगवत ध्यायी नाम जो भगवान भगवान के उपासक हैं सविशेष परमात्मा ईश्वर के उपासक हैं किम फलती क्या फल मिलेगा भगवान की उपासना करने से सारे कर्म को अर्पण कर दिया अपने में कर्म नहीं रखा कर्म का फल उनको मिलना नहीं है भगवान की उपासना में लग गए तो फिर क्या मिलेगा उनको फल पृस्तक आया तो अनुभाष्य फल महा उसमें फल बताते तेसाम हम समुद्धरता हमें संसार सागर से पार करने वाला होता है ये फल मिलेगा उनको समुद्धरता मैंने संभ्यक उर्धुम नेता समुद्धरता है संभ्यक प्रकार ऊपर ले जाने वाला होता है और संसार सागर से उत्कृष्ट में ले जाना हमारे ज्ञान अवष्टम आने ना कहते सीधा सीधा नहीं ज्ञान रूपी नौका का आश्रय देकर के मारे ईश्वर के भजन करेगा तो जाकर के परास निर्विशेष का ज्ञान होगा निर्विशेष ज्ञान से मुक्त होगा ज्ञान रूपी नौका का सहारा देकर के कहते मृत्यु और अज्ञानम मृत्यु संसार सागरात आया है माने अज्ञान से पार कर देता हूं कहना चाहते हैं तो मृत्यु है अज्ञान मृत्यु और अज्ञानम जो मृत्यु संसार सागरात करके मृत्यु और अज्ञानम मृत्यु माने अज्ञान जो मूलाज्ञान जिसको बोलते हैं मरणादि अनर्थ हेतुत्वात माने मरण आदि जो है ना अनेक प्रकार के कारण अनर्थों का कारण ही अज्ञान है अज्ञान जब तक रहे तब तक जन्म मृत्यु चलता रहे होता है आदि से ग्रसित होता रहे अनेक प्रकार के अनर्थों का कारण है अज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान यही है अनर्थों का कारण आदि अनर्थ हेतु होने से मृत्यु अज्ञानी है तेरह कार्यतया युक्त उस अज्ञान से युक्त है संसार कार्य रूप से संसार युक्त है उससे मैं मुक्त कर देता हूं तेरा मुक्त है उसके द्वारा मैं मुक्त उसके मैं मुक्त करता हूं कार्यशहि उसके कार्य शरीर आदि है सबसे मुक्त हूं यह भगवत उपासना विशिष्ट फला इतम यथा सिद्धम भगवान की उपासना विशिष्ट फल वाली है उपासना विशिष्ट फला तो भगवान की उपासना है ईश्वर की उपासना विशेष फल देने क्या फल है संसार सागर से पार कर देती है मोक्ष दिलाने वाली है यही अर्थ तो होता है भगवत उपासना जो भगवान की उपासना है तो विशेष भगवान की उपासना विशिष्ट फला विशिद फल वाली है उपासना साधारण फल ने विशेष फल है एवं यथा सिद्धम जिसे पूर्वस्वरूप में सिद्ध हो गया मृत रूपी संसार सागर से पार कर देने वाली उपासना अतो भगवान निष्ठा आयाम प्रतिता इसलिए क्या करना चाहिए भगवान के निष्ठा में मान प्रयत्न करना चाहिए भगवान में निष्ठा रखने स्थिति बनाने से संसार सागर से पार होता है इसलिए भगवान में निष्ठा बनानी चाहिए स्थिति बनानी चाहिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए भगवान तक पहुंच देता ये काम शरीर से तो नहीं पहुंच पाएंगे मन से पहुंच जाते हैं तदाकार वृत्ति बना, बना सकते हैं हम मन का विषय बना सकते हैं शरीर से तो पर्श करना संभव नहीं है मन का विषय बना सकते हैं। उपासना वही है मन से विषय बना करके बैठना यथा एवं तस्मात भगवान की जो उपासना विशिष्ट फल वाली है इसलिए संसार सागर से पार करने वाली है इसलिए तस्मात इसलिए क्या करना दो वस्तु को मेरे में अर्पित करना हमेशा मन और बुद्धि को एक बोलना चाहते हैं मन और बुद्धि दोनों में मेरे अर्पित हो जाए मेरे में तो अन्य कोई काम नहीं कर पाएंगे मन पूर्वक मनपूर्वक की एरिया मन पूर्वक बुद्धि पूर्वक काम करेगा मन और बुद्धि भगवान में हो जाए तो संसार कार्य नहीं होगा उसे, ठीक है ठीक आना कहता है एवं तस्मात भगवान की जो उपासना है विशिष्ट फल वाली है संसार से मुक्त देने वाली है तस्मात कारण इसी हूं से दो वस्तु को मेरे में अर्पित करो भगवान यही कहते मये मना बुद्धि निवेश अत ऊर्धय मये मनाि बुद्धि युवश्य मये अत ऊर्धव न संशय उत ऊर्धव अत ऊर्धम है आकार में गड़बड़ हो रखा है उत बना हुआ है उकार में वो आकार है वो अतः ऊर्धव न संशय अकार उकार में या उकार छपा हुआ है अतः ऊर्धव ऐसा सपा है मै वह मनाधत्व कहते हैं हे प्रथा और अर्जुन हे अर्जुन मेरे ही मन को आधान करो अर्पित करो विषय चिंतन छोड़ दो मेरे चिंतन करो मन में मेरे में अर्पित कर माने मन तो ये चिंतन में लगो मई है मना आदर्श मेरे में ही मन को अर्पित करो आधान करो स्थापित करो और मई बुद्धि निवेश बुद्धि को भी मेरे में निवेश कर दो ये दो अगर चले जाएंगे तो फिर संसारी कार्य नहीं होगा तुमसे ये तीखिए मई एवं मना आदर्श मई बुद्धिम निवेश है मेरे में मन को आधान करो स्थापित करो और मई बुद्धि में निवेश आएगा मेरे में ही बुद्धि को निवेश कर दो प्रवेश कराओ इससे क्या होगा कि दोनों को मेरे में प्रवेश कराने से संसार के चिंतन बंद हो जाएगा इससे क्या फल मिलेगा विवश्यसी मै व अतउर्धम मै व निवश्यसी विवशिष्य इसके आगे जब मन बुद्धि मेरे में अर्पित करोगे तो इसके आगे मेरे में ही तुम रहोगे आगे मद्रूप होकर के रहोगे वैसे शशि भाई अब मेरे में रहोगे एक अतः ऊर्दाण इसके आगे न संशय इसमें कोई संशय नहीं है ये शरीर पाप के अन, अनंतर मेरे में रहोगे अतः ऊर्दमाने ये शरीर पात के अनंतर जब तक शरीर पाप नहीं होगा तब तक तो कई बल्य तो होना नहीं है जीवन मुक्ति तक हो सकती है कई बल्य होने के लिए शरीर पात होना पड़ेगा अतः ऊर्दमाने शरीर के नष्ट होने के पश्चात मेरे में रहोगे एक मैं ये विश्व रूपे है कहते हैं यहाँ निर्विशेष भाव से नहीं बोल रहे विशेष भाव से परमात्मा बोल रहे हैं मैं जो विश्वरूप ईश्वर हूँ जो एकादश अद्याय में जिनकी जिसकी चर्चा हुई जिस रूप की सरकार संसार स्वरूप में हूँ मैं मै ये वो विश्वरूप मैं जो विश्वरूप ईश्वर हूँ मन हाँ कैसा स्वभाव वाला है संकल्प और विकल्प करता है कभी अच्छी बातें करता कभी विकल्प विरुद्ध बातें करने लग जाता है संकल्प विकल्पात्मक मन का स्वरूप संकल्प विकल्प स्वरूप होता है आदत्व था पया आदत्व ने था पया मन को मेरे में स्थापित करो जो संकल्प विकल्पात्मक बनाए ना तुम्हारा मेरे में स्थापित करो इसे संसार के कार्य से वंचित हो जाओगे मन के बिना कोई कार्य होगा नहीं तुम्हारा कल्याण होगा आदत्सव था मैं ये अत्यवसायम बुद्धिम आदत्श और मेरे में तो निश्चयात्मिका बुद्धि है निश्चय करने वाला यही है करके निश्चय करती है ऐसे बुद्धि को भी मेरे में निवेश करो प्रवेश कराओ निवेश आधा समय निवेश आया तत ते किम फिर से फिर इसे तुम्हारे लिए क्या होगा सुनो मैं बताता हूं ये दोनों को मेरे में अर्पित कर रहे ते किम से तुम्हारा तो भगवान तुम्हारा किम से आप क्या होगा ये दोनों मेरे में अर्पित करोगे तो तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा सुनो मैं बताता हूं प्रयोजन निवशिष्य से भैया वो अतो तम न संशय ये दोनों मेरे में अर्पित करोगे तो फिर मेरे में निवास करोगे तुम तो, इसमें कोई संशय नहीं है निवास होगा परमात्मा में नहीं होगा कोई वो नहीं है नहीं कहा संशय नहीं कहा निवशिष्यशी मानी निवत्शी कहते हैं देखो बस धातु अनिट धातु है लिट लकार का लिट का प्रयोग है रहोगे कहा हुआ है ईट लगा के लिखा हुआ मूल में निवश्य शिषि का है भाष्यकार धातु अनिट है निवक क्षति बोलना चाहिए ईट का अभाव धातु मूल में निवर्य शिशि का है ईट लगा के बोला हुआ है धातु अनिट है शांत धातु साकारा धातु दो धातु अनिट होते हैं घस और बस घस वस क्षेत्र दो बोला हुआ है ये बस निवासी धातु है अनिट धातु है निवशि में ईट लगा हुआ है भाष्यकार निवक क्षेत्र का निवश्यसी मानी निवत्यति यही अर्थ होता है निश्चय ना मान तो निकार तो निश्चय है निवश्य निकार दी जो दिया उपसर उपसर निश्चय निश्चय है ना मदात्मना मैं निवास कर सके मेरे भी निवास करोगे मैंने मैं आधार हूंगा तुम आधे हो ग ऐसी बात में मेरे रूप से ही बैठोगे तुम हम तो ना बैठोगे ये कि मैं नीचे हो जाऊं तुम तो ऊपर आधार मैं आधे बन जाऊ मैं आधार हो जाऊं जैसे देवता घर में रहता है ऐसा नहीं मदात्मा ना कहते मेरे रूप से ही रहोगे तुम तद्रुप हो जाओगे मद्रुप हो जाओ कहा मई निवास मेरे रूप से ही मेरे निवास करोगे तुम आधार आधे भाव नहीं मैं आधार तुम आधे हो ऐसा नहीं जैसे देवता तो घर में बैठता मैंने घर आधार है देवता तो आधे है ऐसा नहीं मदात्मा ना बोलिए मेरे रूप से ही रहोगे अवेद हो गए एवं रहोगी कहा अतः माने शरीर पाता है तो अतः ऊर्धव न संशय क्या ना जब तक शरीर है तब तक तो, तो मेरे से भिन्न रूप में बैठे हो तुम अभी शरीर पात के अंतर जिस काल में आयु पूर्ण होगी तुम्हारी शरीर नष्ट होगा उसको आगे न संशय संशयो अत न करते हो भगवान उस काल में भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे संशय नहीं करना चाहिए यदि दो जिसने अर्पित कर दिया हो मन और बुद्धि को भगवान अर्पित कर दिया हो तो उस काल में फिर संशय करने की आवश्यकता नहीं ये शरीर पाठ के अनंतर मेरे में तुम अवैध रूप से निवास करोगे वेद रूप से नहीं कहा टीका में कहते हैं असंहिताकरण श्लोक पूर्णार्थम जाते हैं देखो मईव अत मई एवं में आकार आगे अत में आकार है आकर्षण दीर्घ मई मई होना चाहिए था वहां पाठ में किंतु वहाँ संहिता नहीं की संहिता के विषय में संधि होती है संगीता संगीतायाम सूत्र के अधिकार में सारी संधियां हैं अक्ष संधि हो चाहे हर संधि हो संहिता के अधिकार में है तो यह संगीता को नहीं माना अगर संगीता को लेते तो संधि हो जाती कहा भैया व अतः एवक एवं आकार बकार के बाद आकार है आत में आकार है आ हो जाता एक अक्षर कम हो जाता श्लोक पूरा नहीं हो पाता इसलिए यह संधि नहीं दिया मै अतः हो जाता कहा संहिताकरण शुभ पूर्णार्थम शुल्क की बने वहां आठ अक्षर की जरूरत है यदि एक आ बना दे दो आकार को एक आकार बना दे तो सब एक सात अक्षर हो जाता पूरा नहीं होता मनोबुद्धि और भगवती अवस्थापन है प्रश्न पूर्वक फलवा मन बुद्धि दोनों के दोनों को भगवान में स्थापित करने पर क्या फल मिलेगा प्रश्नपूर्वक फल कहते क्या मिलेगा उससे मन और बुद्धि हम भगवान को दें समर्पित करें तो क्या मिलेगा हमें यह प्रश्न होगा ततः इसके आगे कहा था, था। ततः शरीर पातात उर्ध्वम न संशय कहा था उसके ऊपर पिव्य से भाई अब अतः भाष्य में बोलगा ततः तय क्यों तुम्हारे क्या फल मिला तथा सुनो मेरे में रहोगे तुम तो, अभेद रूप से रहोगे कहा मधात्मना कहा भगवान निष्ठस तत्प्राप्त हो प्रतिबंधा भावों सोचा दी भगवान में जो निष्ठा होगे जिसकी स्थिति जिसके भगवान में है मन बुद्धि जिसने अर्पित कर दिया निरंतर चिंतन भगवान का चलता हो तो भगवत निष्ठा जो व्यक्ति उठे तत्पाप्त हो मन भगवत प्राप्त हो भगवान की प्राप्ति में प्रतिबंधा भावों सोचा थे क्या होता संशय नहीं है संशय संशय प्रतिबंधक हो जाता है किंतु प्रतिबंधक नहीं है संशय का अभाव दिखाया न संशय बोल है कोई प्रतिबंधक नहीं यदि तनिष्ठ हो गया हो तो भगवान की प्राप्ति अवश्य है भगवत निष्ठ हो गया वास्तव में हुआ हो तो भगवत की प्राप्ति अवश्य भगवान की प्राप्ति अवश्य है कोई संशय मत प्रदर्शन पूर्वकम भगवत प्राप्त उपायंत्र महा एक मत यही बता दिया भगवान ने अपना अभिप्राय बता दिया मन बुद्धि दोनों मेरे में अर्पित कर सको तो मेरे की मेरे ही प्राप्त करोगे अन्य नहीं करोगे इसमें कोई संशय अब यहां पर भगवत प्राप्त अन्य उपाय भी हैं यदि मन बुद्धि मेरे में स्थापित नहीं कर सकते हो नीचे नीचे उतर कर भगवान कम से कम ये करो ये नहीं कर सको तो अभ्यास किया करो उसको स्थापित करने के लिए ये बोला चाहते है अभी तुम्हारी मन बुद्धि मेरे में अर्पित नहीं हो रही तो उसके लिए अभ्यास बनाओ अभ्यास में भी नहीं होगा तो मेरे लिए कर्म करो इत्यादि बोलेंगे कर्म भी नहीं होगा तुमसे भगवान के लिए कर्म नहीं कम से कम कर्म तुम अपने लिए करो किंतु फल मेरे में दे दो ये ऐसे ऐसे उतार उतार के बोलेंगे भगवान अथ इत्यादि का आता अथ अथ चित्त समाधतुम न शक्नो मई स्थिर अभ्यास न तमी छाप्तम धनंजय अथ चित्त सनोसी मई स्थिर अभ्यास तमेतम धनंजय अथ मैं अन अथ अथवा चित्त मयि चित्त सनों यदि तुम अपने मन को मेरे में एकाग्र नहीं कर सकते हो कि तो मैंने दोनों के लिए मन बुद्धि मेरे में एकाग्र नहीं कर सकते हो पूर्व स्वीन जो कहा गया वो नहीं कर पाते हो न सको इसी तुम समर्थ नहीं होते हो मन बुद्धि समर्पित करने में स्थिति हो तो अभ्यास योग्य न तत्व तो। उस तथा मैंने पश्चात क्या करो अभ्यास रूपी योग करो साधना करो अभ्यास रूपी समाधि लगाओ बार बार अभ्यास करो अभ्यास अगर तत्व तो। उसके मान इच्छा आप तुम तो माना जाए मेरे लिए इच्छा प्राप्ति की इच्छा करो मान इच्छा आप तुम इच्छा लोट लगा मध्य पुरुष बोतने इच्छा करो मेरे पूजे प्राप्ति करने की इच्छा करो अभ्यास योग के द्वारा मान मन बुद्धि मेरे में अर्पित करने का अभ्यास बनाते रहो इस अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो अभ्यास करते करके मन बुद्धि मेरे पे बैठ जाएंगे एक अर्थ है आशीम कहता अथ एवं इस प्रकार अथ एवं पूर्व स्लूप कहे गए जो है यथा अवोचा मैंने जैसे कहा मई ये मन आदत्सव मई बुद्धिमन निवेश है कहा हुआ है वो करने सको यदि वो चाह तथा भाई चित्तम समाधात्म स्थापित अचलम न सकनों से ये मेरे में चित्त समाधान करने स्थापित करना स्थिर करना अचल करना मेरे में मन को अचल करना यदि न सकनों से तुम कर नहीं पाओगे सकले सामर्थ्य धातु है न सकनो नहीं कर पाओगे सामर्थ्य न हो तुम्हारे में ऐसी स्थिति क्या करता चित्त ऐसे यदि हो तो ततः पश्चात उसके पश्चात क्या कर रहा है एक अभ्यास रूप योग करो कहते हैं बार बार मन को मेरे में पहुंचाने का अभ्यास करो अभ्यास ना चित्त से एक आलमने सर्वथा समाह पुनः पुनः कहते हैं माना चित्त को कोई ना कोई एक आलमन चाहिए एक विषय चाहिए सहारा चाहिए उसके द्वारा माना जहां भगवान की आकृति आदि हो जैसी सहारा से चलो शुरू में यहां चलना पड़ेगा एकाग्र करने के लिए कोई प्रतिमा आदि कोई लेकर के चलो अभ्यास चित्त से एकस्व आलमन है चित्त को मन को एक आलंबन को ही होगा शुरुआती शुरु, शुरु एक आलम्बन के सहारा से चलना होगा मानसाकार मूर्ति आदि जो होते हैं सर्वता समाह सभी से मन को निरोध करके एक ही आलंबन में लंबे समय तक रखने के अभ्यास करो समा तो पुनः पुनः बार बार उसे में स्थित कराना अन्यत्र मन की मनोवृत्ति गए तो तुरंत यहीं लाना लाके रखना इसी का नाम अभ्यास है एक आलंबन कोई सहारा ले करके मनोवृत्ति को अन्यत्र से समर्थ करके बार बार वहीं ला रखना रखना अभ्यास है तत्पूर्व को योगा समाधान अलग साबू उसको होने वाला चित्त एकाग्र होना योग मानी चित्त एकाग्र योगा चित्तवृत्ति निरोध है चित्तवृत्ति अन्यत्र से निरोध करने के बारे में स्थापित करना है निरोधा यही होता है समाधान लक्षण समाधान माने एकाग्रता चित्तवृत्त का निरोध तेरा अभ्यास योग ना वही अभ्यास योग है कि मां विश्व रूपों इच्छा का मैं जो विश्व उसकी इच्छा करो इच्छा माने प्रार्थस्व प्रार्थना करो आप तुम माने प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो विश्वरूप प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो इच्छा माने इच्छा करो प्रार्थना करो यही है आप तुम मैंने प्राप्त है धनंजय का विश्वरूप की प्राप्ति के लिए इच्छा करो अभ्यास उसके माध्यम से करो यदि मन मेरे में समाधान नहीं होता है स्थापित नहीं होता स्थिर नहीं होता अभ्यास रूपयोग हो करो कि एक आलम्बन लेकर के कोई लेकर करो अन्य तरह से मनोवृत्ति को रोक रोक करके यहाँ लाके रखते रहो रखते रहते एकाग्र हो जाएगा ठीक है एकम आलमन थोत प्रतिमा आदि का देखें कोई एक आलमन शुरू में ले लेना मन यदि मेरे में समाधान नहीं होता एकाग्र में होता मन बुद्धि मेरे में अर्पित नहीं कर पा रहे तो अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास के लिए क्या चाहिए थोल प्रतिमा आदि कोई चाहिए आपके सामने थोल प्रतिमा आदि चाहिए किंतु तो? शास्त्रीय प्रतिमा होनी चाहिए अशास्त्रीय प्रतिमा नहीं शास्त्रीय होना चाहिए मान पंचदेव उपासना हमारे सनातन धर्म में कहा गया है गणपति सूर्य देवी शिव कृष्ण ये पांच देवता वैदिक देवता माने जाते हैं उनमें से कोई आपको इष्ट हो कोई न कोई इष्ट बना करके जाए गणपति हो सूर्य हो देवी हो शिव हो विष्णु हो उनकी प्रतिमा को रख करके मन को बार बार वहां एकाग्र करने का अभ्यास करो यहां से चलो मन को एकाग्र करने के लिए कहा है एकम आलमनम थोला प्रतिभादी कोई एक आलंबन चाहिए उस स्थिति में मन समाधान एकाग्र नहीं हो पा रहा हो भगवान में तो एक आलंबन चाहिए क्योंकि भगवान सगुण निराकार है ईश्वर शब्द यहां बताया जा रहा है सविशेष भगवान सगुण निराकार रूप में है। जो जगत के सृष्टि का हाँ। आकार नहीं दिखता जैसे रामकृष्ण आदि का आकार देखा है लोगों ने अवतार बाद में देखा है ईश्वर के आकार नहीं दिखता ईश्वर की चर्चा हो रही है अभी सगुण निराकार तो उसके लिए साकार की सहारा लेना होगा साकार भी हमने नहीं देखा उस में क्या मुझे प्रतिमा लेना चाहे चित्र में हो चाहे मूर्ति या धातु आदि की मूर्ति हो जो भी हो, प्रतिमा को लेकर चलना मन एकाग्र करने के लिए साधन बनाना उसको ही कहा एकम आलंबन थूल प्रतिमादी एक आलंबन का सहारा लो शुरू में मन एकाग्र करने के लिए कहा थूल प्रतिमादी है उसमें समाधान करना समाधानम तथो तो तो अभ्यंतर विश्व उसके आगे जब तो थूल में दृष्टि सही हो जाएगी उसके पश्चात विश्वरूप परमात्मा में उनको एकाग्र करो जो सगुण ग्राकार है उन पर करो पहले थूल प्रतिमा आदि के सहारे जल पड़ो तो फिर विश्वरूप में सर्वोर परमात्मा है जो ईश्वर है उनमें एकाग्र हो जाएगा एका द्वैत अभिनय अभ्यासाधीन योग में भी सामर्थ्य अभाव पुनरूपायन करवा है द्वैत में अभिनय से आग्रह है दुराग्रह बना हुआ है अभ्यास के अधीन जो योग है भगवान में मन को समर्पित करना बुद्धि को समर्पित करना अभ्यास के अधीन है वो और द्वैत के आग्रह विषय की आवश्यकता है आग्रह होने से उसमें भी सामर्थ्य हो अभ्यास में भी सामर्थ्य हो क्यों द्वैत का आग्रह है बार बार यहां भगवान के लिए कैसे आग्रह अभ्यास करता रहेगा तो द्वैत में आग्रह है दुराग्रह के अभ्यास भी न हो सके तो क्या करना चाहिए पुनर् उपायंतर फिर उपाय अन्य उपाय भी बताते अन्य साधन है कोई मन एकाग्र करने के लिए अन्य साधन भी है क्या करना अभ्यास भी नहीं हो पा रहा तुमसे सीधी सीधी बात तो पहले मन बुद्धि को मेरे में स्थापित करो इसका परिणाम योग्य मेरे में रहोगे मनात्मना रहोगे मेरे स्वरूप से रहोगे भिन्नत्व ने नहीं अभिन्नत्व ने रहोगे बोल दिया वो नहीं कर सको तो अभ्यास करो कहा अभ्यास के लिए कोई प्रतिभादी का सहारा लेकर चलो शुरू में जैसे त्राटक करते कुछ लोग जिसको साम्भवी मुद्रा कहा जाता है त्राटक करते हैं किसी एक विषय में मन एकाग्र करें, चाहे चंद्रमा में हो चाहे गुलाब के पुष्प में जल में हो कहीं ना कहीं त्राटक वाले काम करते हैं देखते रहना वहीं पर अन्यत्र नहीं देखना दृष्टि एकाग्र करने के लिए दृष्टि एकाग्रा मन एकाग्र होना उससे जाकर दृष्टि के साथ मन लगे तभी तो दिखेगा वो तो नहीं दिखेगा ये साधन करते हैं तो मन एकाग्र करने का अभ्यास करो कहा अभ्यास भी तुम्हारे से नहीं हो सके फिर भी ह्रास मत होना मेरे से नहीं होता ऐसे नहीं कहना और उपाय बताते उसके लिए अभ्यास्यप्य समर्थों मत मत से मतकर्मा पर मदर्थम अति कर्माणे कर्वन सिद्धि पाप्यसी अभ्यास्यप्य समर्थों से मतकर्म परमो भव मदर्थम अति कर्माणी कुरन सिद्धिम अभाव से सी भी असमर्थ हो यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो मन को एकाग्र करने के लिए जो अभ्यास था वो भी नहीं कर पा रहे हो विषया शक्ति के कारण अभ्यास भी नहीं पा रहा हो उसके लिए क्या करना दूसरे उपाय लो मत कर्म परमो भव जो भी कर्म करो मेरे लिए करो मत कर्म मत, कर्म, मत, कर्म, मत कर्म। मेरे लिए कर्म करना कर्म समर्पण कर दो मेरे लिए कर्म हो कर्म करो किंतु मेरे में समर्पित कर दो तो कर्म करो इधम नम बोला ये कर्म मेरा नहीं ऐसे भाव रखो मत कर्म प्रभो मत कर्म ही है ऐसा मान के चलो मेरे लिए कर्म मत कर्म भगवान क्या कहे मदर्थम अपनी मेरे लिए जो कर्म होते हैं मानी ईश्वर के लिए जो कर्म करता हो मान मैं एकाग्र करने के लिए योग यो, यो, क्रिया संभव नहीं है उसकी मन एकाग्रह कर नहीं पा रहा है स्थिति में चलो वो साधन छोड़ो दूसरे साधन को कर्म करो कम से कम मेरे लिए कर्म करो मगर था वही कर्माणी मेरे लिए जो कर्म होते हैं वो भी कुरन कर्माणी कुरवन कर्मों को करता हुआ मेरे लिए कर्म करता हुआ व्यक्ति सिद्धिम अभाप से सी सिद्धि परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म प्राप्त करोगे अभाप से सी प्राप्त करोगे मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम परमात्मा को प्राप्त करोगे निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त क्यों यदि निष्काम भाव से परमात्मा बुद्धि से कर्म करता परमात्मा के लिए कर्म करता हो उसका परिणाम क्या हो पर होगा अंतकरण की शुद्धि होगी अंतकरण शुद्ध होने पर विश्व से वैराग्य होगा विषय शक्ति यदि है तो विश्व से वैराग्य नहीं आए शक्ति का भाव होगा वैराग्य के स्वरूप आए शक्ति का अभाव होने से वेदांत सर्वण चलेगा उपनिषद सुनने लग जाएगा मैं कौन हूँ क्या हूँ कहाँ से आया कहाँ जाना अपने बारे में सोचेगा तब संसार से वैराग्य हो तो अपने बारे में जब तक संसार से वैराग्य ने अपने बारे में नहीं सोचता शरीर को लेके लेकर लिए सुख के लिए, लिए प्रयत्न करता रहेगा तो वैराग्य तो हो तो, तो उसे उपनिषद्यासन में लगेगा आत्मज्ञान होगा मोक्ष हो जाएगा मेरे लिए कर्म करने पर मन निष्काम भाव से ईश्वरपण बुद्धि से कर्म करने से भी परंपरा से साधन हो जाता है मोक्ष के लिए तो ये भी स्थिति है सिद्धि माने उस परमात्मा है यहां सिद्धि परम ब्रह्म है उसको प्राप्त करोगे ये अर्थ होता है जिस परम परम्परा से होगा साक्षात् तो नहीं हो पा रहा है। तो एक कहा अभ्यास भी समर्थ हो कहा तुम अभ्यास मन को एकाग्र करना अभ्यास भी नहीं है माने कोई प्रतिवादी का सहारा लेकर के अभ्यास करो कहा उसको एकाग्र वो भी नहीं कर पा रहे हो विषय के कारण तो स्थिति में मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ कहा जो भी कर्म करो इधम नमम हो बुद्धि हो ये मेरा नहीं है जिस काम बाप से कर्म हो शास्त्रीय कर्म हो जिसका भाव से हो मदर्थम अभी कर्माणी कुर्बन का मेरे लिए भी कर्म करते हुए तुम यदि ऐसा करोगे तो सिद्धि अबाप से इसी परम सिद्धि मोक्ष से जो परमात्मा है निर्विशेष परमात्मा ब्रह्म है वो प्राप्त करोगे मेरे लिए कर्म करते हुए कहा कर्म तो सविशेष के लिए किया जाता है किंतु तो तो फल हो जाता है निर्विशेष प्राप्त हो जाता है परिणाम ऐसा होता है <laughs> कहा आज से मत कहते हैं अभ्यास भी असमर्थ हो यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थन नहीं हो मन को एकाग्र करने का अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो तरह मत कर्म करो तब तो क्या करना फिर मेरे लिए कर्म करने वाला हो जाओ मान ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो यही हो जाओगे शास्त्रीय कर्म करना और ईश्वरार्पण बुद्धि से करना मदर्थम कर्म मत कर्म मेरे लिए जो कर्म होगा उसको मत करवा ईश्वर बोल रहे हैं यहां मदरथमान मेरे लिए मदरथम कर्म मतकर्म मेरे मेरे लिए कर्म है तत्परमो तत्कर्म प्रधान मतकर्मा परमो भव है ना परम माने वो कर्म प्रधान मानो भगवान के लिए कर्म करना मुख्य है ऐसा समझ के कर्म करो अभ्यास है न बिना मदरथम कर्माणी केवलम अभ्यास नहीं है माने एकाग्र करने के साधन नहीं है अभ्यास नहीं उसके पास ऐसे होने पर भी फिर मेरे लिए यदि करता हो अभ्यास न होने पर भी मन एकाग्र करने के साधन तो है ना अभ्यास आई ही नहीं वैसे मन एकाग्र होता नहीं अभ्यास के बिना अभ्यास आई नहीं उस स्थिति में अभ्यास न बिना अभ्यास के बिना भी अभी माने बिना मदर्थम अभी कर्माणी केवल कर्माणि केवल कर्म अभ्यास नहीं है केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ भी सिद्धिम सिद्धि प्राप्त होगा होगी कैसे साक्षात सिद्धि तो नहीं सिद्धि मानी परम ब्रम की प्राप्ति होगी यही अर्थ होता है कैसे परंपरा से सत्य शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति स्थिति पहले सत्य शुद्धि अंधकर्म की शुद्धि होगी पहले लेकर करने से उस बाद समाधान एकाग्रता रूपी योग आएगा योग माने समाधान योग वृत्ति एकाग्रता चित्त शुद्धि होगा तो बैराग्य आएगा बैराग्य होने एकाग्रता अपने बारे में एकाग्रता है योग माने एकाग्रता उसके आगे ज्ञान एकाग्रता होने पर ज्ञान होगा अपने स्वरूप का पहचान होगा ज्ञान इसके प्राप्ति के माध्यम से सिद्धिम अब आपसे कहा यही है सिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति करोगे मेरे लिए कर्म करने से तुम्हें तो मन मेरे में एकाग्र नहीं हो पा रहा है मन बुद्धि मेरे अर्पित नहीं कर पाते हो अभ्यास में नहीं कर पा रहे हो ऐसी तुम्हें स्त्री से कर्म करो नीचे नीचे उतर करके भगवान बोल रहे हैं सबसे बड़े तो मन बुद्धि अर्पित कर देना था नहीं कर पाया उस अभ्यास करो अभ्यास भी नहीं हो सकता तो कर्म करो ठीक भाष्य में कहते हैं अभ्यास योग है तो बिना मत भगवत अर्थम कर्माणी कुर्बानी से किम से अभ्यास योग भी नहीं है जिसके चित्त समाधान के एकाग्र करने के लिए अभ्यास योग भी नहीं है नहीं कर पा रहा है विषय तो लोलुपता के कारण उस स्थिति में भगवान के लिए जो कर्माणी कर्म को करता हुआ कुर्बान से जो करने वाला है कर्म करने वाला व्यक्ति उसका किम से क्या फल मिलेगा फिर मन बुद्धि भगवान में अर्पित नहीं कर सका और अभ्यास भी नहीं कर सका उसको अर्पित करने के लिए उस स्थिति में केवल कर्म कर रहा हो भगवान के लिए कर्म क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उससे ये प्रश्न आया तो कहते हैं अभ्यास न बिना भी इत्यादि का अभ्यास न बिना बिना मदरथम अभी अभ्यास भी नहीं बन बुद्धि को रोकने के लिए एकग्र करके स्थिति में भी मेरे लिए कर्म करता हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है इसके माध्यम से भाषण बोल दिया सत्य सिद्धि योग ज्ञान प्राप्त द्वारा उस कर्म से सत्व मैंने अंतकर्ण की शुद्धि अंतकरण शुद्धि होने पर एकाग्रता को योग कहा जाता है चित्त समाधान होना योग चित्तवृत्ति निरोध सारे विषयों से वृत्ति का निरोध होना अंतकरण शुद्धि का पहचान है और उसके बाद ज्ञान तो इस माध्यम से होगा कहा था सिद्धिर्मा ब्रह्म भाव यही कहा सिद्धिम अपाप कुर्बन सिद्धिम अपाप सिद्धिमान ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा मनुष्य भाव को परित्याग कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा परमाकार केवल कर्म करने मात्र से भी यह कहा शास्त्रीय कर्म के फल है कहा अभी उक्त तो व्यवधिक सूचना है अपी जो दिया है मदर्थम अपी कर्माणी मेरे लिए कर, अपी मान क्या व्यवधान है सीधा सीधा परमात्मा ब्रह्म भाव को प्राप्त व्यवहार क्या है, है, है।, है? अंत करी की शुद्धि उसके बाद एकाग्रता उसके बाद ज्ञान व्यवधान के माध्यम से नहीं है सिद्धि उक्त व्यवहार माने यही है सत्वशुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारा घातवासी में वा, यही है व्यवहार परंपरा से मोक्ष बनाएगा ब्रह्मभाग की प्राप्ति होगी भगवान के लिए कर्म करता हो तब भी कहा कर्म में माने भगवान को सौंपने पा रहा कर्म भी ऐसी स्थिति में हो रहा हो मगर लिए कर्म नहीं हो पा रहा है उस स्थिति में क्या करना है? कम से फल को त्याग देना यही बोलना चाहते कम से और उतर कर बोलते हैं माना कर्तृत्व पना नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम भोक्तृत्व पना छोड़ दो उसे भी प्रमाव को प्राप्त हो कहना आगे और उतर करके बोलते अथ ही तदप्य सबकोशी कर्तुम मद्योग आश्रित सर्वकर्मफल त्यागम तथा कुरु यथई तदप्य सबकोशी कर्तुम मद्योग आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मा अथा अनंतर एता दी अशोकों से कर्म भी समर्पित नहीं कर सकते हो मेरे तुम यदि ऐसा हो पहले तो शास्त्रीय कर्म करो अभ्यास नहीं कर सकते तो शास्त्रीय करो मेरे भी अर्पित करो कहा वो भी यदि तुम्हारे से नहीं होता मैं करूँ और अर्पण कैसे करूँ कर्म करने वाला मैं और कैसे मैं दूसरे को दू कर्म यदि ऐसी बुद्धि आ जाए अथा ए मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो असक्तोषी असमर्थ हो तुम तो क्या करना कर, मध्योगम आश्रित अर्थ ये तथा भी कर तुम असक्तोषी है कर्म भी नहीं कर सकते तुम शास्त्रीय कर्म भी नहीं कर पा मेरे लिए ऐसी में मध्युगम आश्रित है सन मेरे योग मेरे में योग करना ऐसे आश्रित होता हुआ मध्युगम क्या भाषण करेगा अनुष्ठान करना कर्म का अनुष्ठान करना कर्मों को त्याग करके फल का त्याग करके कई अनुष्ठान है तथा उसके पश्चात सर्वकर्म फल त्यागम सारे कर्मों का फल का त्याग करो कर्म कुछ भी करो फल का त्याग कर दो जो यथ करोनासी उस प्रकार से करो फल का त्याग करो उससे भी सिद्धि को प्राप्त होगे कहना चाहते हैं वो परम सिद्धि ब्रह्म प्राप्त होगा कहा होगा ये कहना है भाषणों का अथा पुनः तभी यदि उत्तम जो कहा मेरे लिए कर्म करो कहा जो दसम श्लोक में कहा था ये तथ अभी यदिम मत कर्म पर तुम मेरे कर्म में ही पर्यायण हो जाओ कर्म मेरे लिए करो अभ्यास में असमर्थ हो तो कहा था ये भी तुम तत्कर्तुम असंतोषी वो कर्म भी दे, मेरे में नहीं कर सक मेरे लिए नहीं कर सकते हो तो मत योग आश्रिता बने मेरे में योग का आश्रित लेना मेरा योग को आश्रित लेना क्या योग है तो कहा मई क्रियमाण है मेरे में ही ही किए गए कर्म को त्याग करके यद कर रहा हूं जो करना होगा अनुष्ठान कर्म त्याग करके अनुष्ठान कर, कर।, कर कर्म भगवान के लिए त्याग कर अनुष्ठान कर त्याग रूपी अनुष्ठान साथ मध्योग उसी को मध्योग कहा है कि अनुष्ठान करना है ना त्याग रूपी अनुष्ठान है भगवान को अर्पित करना रूप अनुष्ठान है उसी को तम आश्रित उसमें आश्रित होता हुआ आश्रित सम सर्व कर्म फल त्यागम सभी कर्मों का फल का त्याग कर देना सर्वेशा कर्म फल संन्यासम कर्मसन्यास तो नहीं कर पाए तुम किंतु तो फल संन्यास करो कहना है फल का त्याग करो कर्म अपने लिए करना चाहते हो कब से को फल त्याग दो क्या ना चाहते सर्वेशा कर्मा फल संन्यासम कर्मसन्यास नहीं फल संन्यास सभी कर्मों का फल का त्याग सर्व कर्म फल त्यागों को कहा जाए तथो तो अनंतरम गुरु उसके पश्चात यही करो यथात्मा सम्यप्त इसके लिए सम्यप चित्त होना चाहिए माने मन नियंत्रित होना चाहिए तभी कर पाओगे कहा था। ठीक मैं कहता टीका अच्छा माने क्या है बहिर्षय आकृष्ट चेतवार माने कर्म भी नहीं कर पा रहे हो भगवान के लिए क्यों बाहर के विषय में आकृष्ट है चित्त तुम्हारा जैसे विषय लोलुपता है बाहर के विषय में आकृष्ट है चित्त ऐसी भगवान के लिए कर्म भी नहीं दे सकते हो तो क्या करो फल का त्याग करो कम से कम टीका होना तरी भगवत प्राप्ति उपायित्व ना समयत चित्तो भूतवा यदि कर्म का त्याग नहीं कर सकते तो फिर क्या कर रहा भगवान के प्राप्ति के उपाय रूप से समय चित्तो भूतवा मैंने कर्म होन्यासुका तो कर्म के फल का संन्यास करो तो एकाग्र कर भगवान को प्राप्त करना इस बुद्धि को लेकर मैंने फल का त्याग कर्म नहीं त्याग सकते कम से फल को त्याग हो भी मुझे प्राप्त होगा यही बोलना चाह रहा हूँ मधुगम अस्त्र कहा मधुगमन यही है मई क्रियणन कर्माणी सन्यास किए गए कर्म को मेरे में त्याग कर यद कर्म जो अनुष्ठान होगा जो करने के बाद क्या होगा अनुष्ठान फल का त्याग ना होगा ये अनुष्ठान करोगा आगे कहते हैं उत्तर श्लोक का तात्पर्य आगे आने वाला श्लोक है जो बारहवें श्लोक है इसका तात्पर्य बताते हैं इदानिम कहते हैं इदानी सर्वकर्म फल त्याग बताओती है इस इसको सभी कर्मों को जो फल का त्याग है ना सर्वश्रेष्ठ करके प्रशंसा करते हैं मतलब अर्थवाद वाक्य है हाई तो वन चित्त मन को मतलब भगवान को अर्पित करना सबसे बड़ा होता है वो नहीं कर सको तो ये करो अभ्यास करो अभ्यास भी नहीं करो मेरे, कर मेरे, कर कर। मेरे लिए कर्म करो मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो कम कर्म का फल का त्याग करो उत्तर उत्तर करके बोला उसकी प्रशंसा के लिए कर्म फल का त्याग की प्रशंसा परक वाक्य है कम से कम जो विषयाशक्त पुरुष है उसको कम से कम लगाने के लिए ठीक है तुम करो किंतु फल का त्याग करो ऐसा करके लगा कर्मों में लगाने शुभकर्मों में लगाने के लिए उसकी प्रशंसा है अर्थवाद वाक्य है जो आने वाला है एक कहना चाहते हैं इदानी सर्वकर्म फल त्याग स्थावती कहा इस समय इधानी अब सभी कर्मों के फल का त्याग प्रशंसा करते हैं श्रेयो ज्ञानभ्यान विशिष्य ज्ञाला कर्मफल्यागस्ती ज्ञानमसाध्यान विशिष्यतेमफल त्यागस्यागा श्रेय श्रेयान श्रेय नपुंसक में श्रेय बना हुआ है पुलिंग में श्रेयान होता त्रिलिंग में श्रेय शी मानी अतिशय प्रशस्य श्रेय अतिशय प्रशंसा नहीं है कौन फल त्याग ये क्या ना चाहते अज्ञानी को लगाना है वहां से आरंभ कर दिया मुख्य तो होता है मन भगवान अर्पित हो बुद्धि अर्पित हो जाए तो वही है किंतु अज्ञानी जनों को जो विषय लुलुप्त है उसको लगाना इसलिए प्रशंसा आएगा प्रशंसा पर बात श्रेय प्रशस्त कहते हैं श्रेय ही का श्रेय मन प्रशस्तर है दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ है ये श्रे मन अस्मा ज्ञानम अभ्यासात कहते हैं अविवेक पूर्वक जो तो अभ्यास करेगा जाने बिना अभ्यास करेगा किसी का मरमाना ढंग से उसके अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यासात ज्ञानम श्रेय अभ्यास और ज्ञान की तुलना करते हैं अभ्यास के बिना ज्ञान श्रेय है विवेक नहीं है जानकारी नहीं है केवल अभ्यास में लग गया बिना जानकारी के अभ्यास में लगता हो जिसका अभ्यास करना चाहिए उसके ज्ञान नहीं है किंतु तो अभ्यास में लग जाता हो उसके अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ जान करके अभ्यास करना अच्छा होगा अनजान का अभ्यास ठीक नहीं इसलिए अभ्यास की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ बोलती है दोपहर श्रेया श्रेय बोला हुआ है ज्ञानम श्रेय ज्ञान श्रेष्ठ है प्रशंसनीय है क्यों अभ्यास अभ्यासात बनाएं अविवेक पूर्वक जो अभ्यास होगा बिना जाने जो अभ्यास करता हो उसकी अपेक्षा जानकर करना अच्छा होगा तो ज्ञान स्तर से बताया ज्ञाना ध्यान विशेषते और जो अविवेक पूर्वक अभ्यास के ज्ञान स्तर से उस ज्ञान से भी स्तर से एकाग्रता ध्यान चिंतन उस वस्तु के चिंतन करना श्रेष्ठ होता है ज्ञान की अपेक्षा ध्यानात् कर्मफल त्याग दें तो चिंतन चे, कर रहा जिस वस्तु का उसके भी ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म का फल का त्याग कर माना अज्ञानियों को यहां कर्म में लगाना है जिसका कर्म में लगाना है कर्म फल का त्याग करवाना है वहां से उसके अंतकर्म की शुद्धि के तात्म्य भाव आएगा इसके लिए है अर्थवाद वाक्य है ध्यान आदि कर्म फल त्याग कहा ध्यान माने चिंतन है चिंतन की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है श्रेय श्रेया कहा त्याग त्याग छान कर्म करते त्याग कर रहे थे कर्म फल का त्याग कर गए ना नाम बोले शांति तत्काल शांति मिल जाती है जैसे यजमान ब्राह्मण को गाय का दान कर देता है वो गाय अगर ब्राह्मण चोरी करके लेता तो उसको दुख होता किंतु दान कर देता है तो शांति मिल जाती है मैंने कुछ किया शांति हो जाती है एकादश के दिन भोजन करने वाला जो होगा उसके उसका भोजन न करने वाले को ज्यादा शांति मिलती उसे उस त्यागा हुआ है तृप्ति ज्यादा होती है गा शांति तरंतरम का त्याग के अनंतर शांति हो जाती है इसलिए तुम कर्मफल का त्याग करो कम से कम यहां से आरंभ करो मुख्य तो वही है मेरे में मन स्थापित रहा है बुद्धि को मेरे में स्थापित करना है, वही है यह शुरुआती साधन बताया मैंने अज्ञानी को कम से कम शास्त्रीय मार्ग में चलाने के लिए तो प्रशंसा वाक्य है ये है भाषण श्रेय ही मैने अस्मा कारणात् श्रेय मैंने प्रशस्त तरम अभ्यास के अपेक्षा ज्ञान प्रशस्तता रहे अतिशय श्रेष्ठ है ज्ञानमक किससे प्रशस्तता रहे वो श्रेय किससे दो की तुलना करेंगे तो श्रेया ई अशुल लगाना है प्रशस्त शब्द से लगाएंगे ये अशुल्ध दो श्रेय बनता है तो अकस्मात किससे प्रशस्ता रहे वो प्रशंसनीय कैसे ज्ञान किससे तो कहा अभी भी पूर्व का बिना जान एक हुआ जो अभ्यास है ज्ञान नहीं है जानकारी नहीं जिसकी विषय अभ्यास करने लगते उसकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ होता है जानना श्रेष्ठ होता है तस्माद अभी जो अभ्यास है तस्माद अभ्यासात अभी उस अभ्यास से भी ज्ञानात अभ्यास पूर्वक जो ज्ञान है ज्ञान से भी ज्ञानम ज्ञान ज्ञानपूर्वक ध्यानम पूर्वक ध्यान माने जान करके चिंतन करना अच्छा होगा जिस विषय को चिंतन करे जाने बिना क्या चिंतन करेगा जान करके चिंतन करता अच्छा होता है माना परमात्मा का चिंतन करना हो तो पहले परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान तो हो तभी चिंतन हो सकता है कोई भी विषय जाने बिना चिंतन नहीं कर सकता इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञानपूर्वक ध्यान हम विश्व केवल ज्ञान से ध्यान माने ज्ञान ज्ञानपूर्वक ध्यान पहले ज्ञान हो उसके बाद में ध्यान हो ध्यान माने चिंतन वो श्रेष्ठ होता है जान करके चिंतन करना श्रेष्ठ होता है ज्ञानव तो ध्यानार्थी ज्ञान सहित ध्यान है उससे भी श्रेष्ठ होता है ध्यान आत् कर्म फल त्याग कहा ध्यानार्थ अभी ज्ञान सहित जो ज्ञानवान है ध्यान भी है चिंतन भी है ज्ञान सहित ध्यान है ऐसा उससे भी कर्मफल त्याग हो विशिष तत्व तो कहा कर्मफल का जो त्याग है विशेष हो जाता है क्यों अन्य से शांति नहीं मिली आगे आगे चलता गया त्याग के बाद में तत्काल शांति हो जाती है यही कहना है त्यागात शांति अन, त्यागात अनंतरम शांति शांति प्रसंभ हो जाता है शांति होती है एवं कर्मफल त्यागात पूर्व विशेषणत कर्मफल त्याग तो पहले लगाए हुए जितने विशेषण है शांति रूप उपसमा कहते हैं पूर्व विशेषण क्या है ज्ञान ज्ञानपूर्वक ध्यान है उसके बाद में त्याग उससे क्या होगा उपसम शांति विषम से उपराम हो जाना शांति मिल जाती है सहेतु का संसार से उपशमा कारण कैसे संसार का विराम हो जाएगा कारण क्या है संसार का ज्ञान मूला ज्ञान जिसको बोलते हैं उसके सही संसार समाप्त होगा उसके दृष्टि करने अनंतर में व साक्षात उसी काल में होगा जैसे सूर्य का उदय होना और अधेरे का भागना साथ साथ होता है सूर्य उदय पहले होना या अंधेरा पहले भागना ये तो प्रश्न नहीं बनता सूर्य पहले उदय हो तो अंधेरा भागा नहीं तो आगे कैसे भागेगा अधेरा नाश नहीं हो पाएगा बाद में होना हो तो जब सूर्य उदय काल में अंधेरा नाश नहीं होता तो आगे कब होगा यदि अंधेरा पहले दस्त होना हो बाद सूर्य सूर्य की उपयोगिता ही नहीं अध्य नष्ट होने पर तो कब होना वो साथ साथ होता है सूर्य उदय होना अधेरा का भागना साथ में होता है इसी प्रकार ज्ञानोदय होना और अज्ञान का नाश होना साथ सा, एक साथ होता है तो शांति माने उपसम है उपसम माने क्या है सहेतु का संसार से हेतु संसार के हेतु होता है हेतु ना सहित है सहेतु का हेतु के सहित माना कारण के सहित कारण क्या है अज्ञान मूला ज्ञान उसके सहित संसार का अनंतरमे उसी काल में नष्ट हो जाता है सब कर्मफल के त्यागने से कर्मफल कुछ भी नहीं है कर्म का फल रखा नहीं तो आगे भोगने के लिए शरीर नहीं उसका कर्मफल को भोगने के लिए आगामी शरीर होना है सब कर्मों का फल को त्याग कर दिया उसने त्याग करने से आगे शरीर के साधन आए ना उसके पास कर्मफल को त्यागा हुआ है तो तब फल के लिए शरीर धारण होना था नहीं है ना होने से संसार के कारण से संसार नष्ट हो जाएगा उसके लिएगाज शांति आराम तरह यही कहा न तो कालांतर में अपेक्षा देखाते हैं ये नहीं कि कर्मफल को त्याग के बाद में माने सहेतुक संसार का नाश बाद में कालांतर की अपेक्षा नहीं है सूर्योदय होना अधेर का नाश होना किसमान है तत्काल है तत्काल नाश हो जाता है क्यों कर्म फल रखा नहीं उसने तो फल को त्यागा हुआ है फल भोगने के लिए शरीर होना था फल नहीं तो कैसे शरीर लेता फल के लिए तो शरीर था ना फल रखा ही नहीं उसने अभी शरीर ग्रहण के उपाय नहीं उसके पास इसलिए कारों के सहित संसार उसका नाश हो जाता है तत्काल तत्काल के में में हो जाता है। अज्ञान से, से जो कर्म लगा हुआ है कर्म छोड़ नहीं पा रहा है उसका। पूर्व उपदिष्ट हो पाया अनुष्ठान सो तो पहले पहले कहा हुआ जो अनुष्ठान था मई मना बुद्धि सबसे बड़ा साधन था नहीं कर पाया तो फिर कम से कम निश्चित आकर भगवान बोलते हैं ये नहीं कर सकते ये कर लो अथा चित्तम समाधा तुम न सको सिर्मा स्त्र अभ्यास हो गया तो तुम आदि तुम धर्म से कुछ लोग नहीं बोला यदि चित्त एकाग्र भी नहीं कर पा रहा भगवान में तो क्या करना चाहिए वो सब तो ऐसे मत कर्म करम का यदि वो भी नहीं कर पाते अभ्यास भी नहीं कर पा रहे चित्त एकाग्र के मेरे लिए कर्म करो यदि मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो हम करता मानते हो स्थिति में क्या फल का त्याग करो फल त्यागने से आगे जो शरीर होना फल बन था कहा ही नहीं वहां फल त्याग हुआ उसने इसलिए क्या होगा त्यागा शांति रन करो शांति मैंने उपशम होता है सम उपशमित से तीन प्रत्येक करके शांति बनाया जाता तो ये शांति क्या है तो कारण के सहित कार्य का समाप्ति अज्ञान सहित संसार का नाश फल त्याग के कारण होता कहा पूर्व पूर, मैंने अज्ञास कर्मणी तो कर्म भी लगा हुआ है उसका पूर्वक उपदेशतः उपाय अनुशान पूर्व में कहे गए जो उपाय थे तीन श्लोक में कहे गए जो उपाय थे तो समाधान नहीं कर पा रहा है ऐसी अभ्यास योग भी नहीं हो रहा है मेरे लिए कर्म भी नहीं हो कर सकता इस ईश्वर से कर्म भी नहीं कर सकता इसके लिए सर्वकर्मा फलत्याग्रह श्रेय सभी कर्मों का फल का त्याग करना श्रेष्ठ है उसके लिए श्रेय साधन वो साधन यही उसके लिए वही उपाय आप ज्ञानी न प्रथम एव पहले त्याग नहीं है वो नहीं कर सकता हूँ तब करता यहाँ से आ जाएगा ना प्रथम अतः आत ज्ञान में इसलिए श्रेष्ठ है ज्ञान मान अविवेक पूर्व अभ्यास के बिना ज्ञान श्रेष्ठ है बिना अभ्यास के जो विवेक नहीं है केवल अभ्यास करता हो जिसका अभ्यास करना है उसका ज्ञान जानकारी नहीं है तो ऐसा अविवेकपूर्वक अभ्यास के बिना अभ्यास के हित क्या अभ्यास के बिना ये श्रेष्ठ होता है ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान पूर्वक जो ध्यान होगा वो श्रेष्ठ माना जाता है कर्म माने ये भी ना हो चित्त एकाग्र अग्रह होता है क्या करना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा उसको कहा कहते हैं ना प्रथम एवं पहले क्या कहा हुआ साधन नहीं है आखिर में कहा हुआ है कर्म फल का त्याग अतस्थ स्त्रेय ही इसलिए श्रेष्ठ होता है जो आखिर में कहा उठ श्रेष्ठ मानना पड़ेगा यही है ज्ञानम अभ्यासात इति उत्तरोत्तर विशिष्टत्व आगे आगे विशेष करके कहा वहां इस लोगों में माने बिना विवेक के जो अभ्यास है उसके बिना उसके अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है औ, वो माने वो ज्ञान की अपेक्षा भी एकाग्रता श्रेष्ठ है ध्यान श्रेष्ठ कहा इत्यादि कहते गए आगे आगे उत्तर उत्तर को विशेष विशेष बताए गए भगवान चार श्लोकों में कहा है यहाँ विशिष्टत्व तो उपदेश है विशिष्ट उपदेश के माध्यम से सर्वकर्म फलत्यागस्त तो ये थे सारे कर्म का फल का त्याग प्रशंसा की जा रही है ये प्रशंसापरक वाक्य है ये अर्थवाद वाक्य है ये श्रेष्ठ तो पहले वाले होते हैं ये अज्ञानी को कम से कम फल त्याग में लगा दिया है कर्म भी अपने अपने ये करता हो नहीं कर सकता हो तो वह केवल फल का त्याग करो यहीं से करो कर संपन्न साधन अनुसार अशक्त संपन्न साधन तो पहले वाले साधन है वो करने में यदि अशक्त हो असमर्थ हो सबसे पहले तो साधन यही है कि मन बुद्धि मेरे में अर्पित करना नहीं कर सकता विषयाशक्ति है विषयों में आज अर्पित किया हुआ मन बुद्धि को उस स्थिति में क्या करें उस स्थिति में अभ्यास करें भगवान में अर्पित करने का अभ्यास करें यही है वो भी नहीं कर सकता विषय आशक्त होने का अभ्यास भी नहीं अभ्यास विषयों का है तो कैसे मेरे लिए कर्म करे कर्म करे या विषय के लिए कर्म करता है मेरे लिए कर्म करे वो भी नहीं हो सकता कब फल का त्याग करें यही है संपन्न साधन अनुष्ठान अशक्त तो संपन्न है साधन अनुष्ठान उस अशक्त होने पर अनुष्ठेतन सुर तो अनुष्ठेय रूप से क्या सुनाई पड़ा अंतिम कर्मफल का त्याग ठीक तो है इसलिए इसकी तुति हो जाती है एक साधर में न स्तुति क्या साधर्म है यहाँ किस सादृश्य से तुति कर दिया जैसे एक बालक की प्रशंसा करते हैं ना सिंहों माड़ वहां सूरत तो क्रूरत्व तो साधर्म है जैसे जंगल का शेर सूर होता है क्रूर होता है इस प्रकार यह भी है बालक इसलिए उस से लेकर के चंगो माणव को बोल दिया जाता है यह कौन से सागर में ले, ले लिया कर्मफुल की तुति के लिए प्रशंसा के लिए तो कहते हैं अरे बाबा कठोरपरिश कहा है यदा सर्वे प्रभुचंतेमाश्य कामायसे हृदय अठम भवती अत्र ब्रह्म समर्थते हैं कठोपरिश यदा सर्वे प्रमोचंद सबके सब, सब इच्छाएं जितने हैं ना सब समाप्त हो जाए वो मिले वो मिले वो मिले कर्म फल त्यागेगा तो मिले वाले अर्थ नहीं आएगा स्वर्ग मिले थोड़ी होगा कर्म का फल ही त्यागा हुआ है ये सादृश्य है कठोपनिशी उस मंत्र के साथ सादृश है फल फल त्याग में यदा सर्वे प्रमुख चिंत काम ये काम इच्छाएं हैं तत्व तो लोक प्राप्ति अंक प्राप्ति की इच्छाएं हैं सबके सब समाप्त हो जाते हैं कोई इच्छा तो हो जाता कोई कोई इच्छा नहीं अस्तित्व में क्यों होता है अथा मरते अमृतों में उसी काल में भरते मनुष्य अमृत हो जाता अमर घोषित हो जाता इच्छा का परित्याग संपूर्ण इच्छा का परित्याग वो का उसका अत्र ब्रह्म समृत जीवित अवस्था में ब्रह्म का अनुभव करेगा वो इच्छा समाप्त तो हो तो इच्छा ही तो विषय शक्ति तो है ना उसमें प्रतिबंधिका अपने स्वरूप के उपलब्धि में प्रतिबंध कही है तत्व है। यदा सर्वे प्रमुख यदि सर्व काम प्रहणाद सभी कामनाओं का त्याग, त्याग करने का कहा है इसी प्रकार यहां भी त्याग है कर्मफल का त्याग प्रणाद अमृतत्व उत्तम सारे कामनाओं के त्याग से अमृतत्व तो कहा माना ब्रह्मभाव को होता है ब्रह्मभाव प्राप्त तो होता कहा तत्पिद प्रसिद्ध है कहां उपनिषद में प्रसिद्ध है सारे इच्छाओं के त्याग से अमृतत्व प्राप्त होता है कामास सर्वे स्रौत स्मार्त सर्वकर्मा फलानी काम क्या है यहां स्रौत का कर्म है और स्मार्त कर्म जितने भी है उनकी इच्छाएं ये करूं वो करू सो करूं इत्यादि सर्वकर्मा फलानी सभी कर्मों का फल या काम विषय है सब विषय की सरकार तत्व विषयों को त्याग है इसने भी सर्व कर्म फल त्याग कहा हुआ है तो कर्म का फल त्याग कर दिया फल त्याग आग करने आगे की इच्छा नहीं आगे शरीर प्राप्ति की इच्छा नहीं है तत्सो ज्ञान निष्ठस कौन त्याग विद्वान विवेकी होगा ज्ञान निष्ठ होगा उषा अनंतराय शांति तत्काल ही शांति मिल जाती है माने अज्ञान के सहित संसार का अभाव हो जाएगा ये शांति है शांति दी सर्वकर्म त्याग सामान्य मान सादृश्य है कर्म का सादृश्य जो दिया है ना सामान्य अज्ञकफलत्याग अस्त यहां सर्वे प्रमुच्य सारे कर्म काग वा कठोपन का उसे सादृश्य अज्ञानी के में है। ये सादृश्य लेकर के क्या गया है एक अस्त तत्सम वो कठोपन सादृश्य प्रमुच्य काम इस हृदय स्था अथ मत मृतो अतर समस्या सादृश्य है फलत्याग सर्वकर्मफलत्यागस्तुति प्रवर्चनाथ संपूर्ण कर्मों के फल के त्यागी तो प्रशंसा की यहाँ त्यागा शांति रन तरम करके प्रशंसा की है प्रवर्तन के लिए अज्ञानी को उसमें लगाने के लिए कम से कम शुरुआती साधन बताने के लिए है ये कहा यथा अगस्त्य ब्राह्मण ना, ना समुद्र पीत इति इदानीतना अपनी ब्राह्मण ब्राह्मण तो सामान्य कहते देखो जैसे आजकल के ब्राह्मणों में शक्ति नहीं, फिर भी प्रशंसक प्रशंसा के पात्र बनते आज के ब्राह्मण क्यों अगस्त ने समुद्र पिया था कौन थे ब्राह्मण थे ये भी वही जाति वाला है इसलिए प्रशंसा को प्राप्त होता आज के ब्राह्मण इसी प्रकार है ये ये कर्मफल के त्याग और कठोपनिश को, वाक्य इसी प्रकार है मैने अगस्त्य के समान तो कठोपनिष वाक्य है समुद्र पिया उन्होंने इसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण के समान यहां का वाक्य है त्याग वाला है दृष्टान तो अगस्त ऋषि ने अगस्त मुनि ने ब्राह्मण वो ब्राह्मण जाति के हैं अगस्त ऋषि है, समुद्र पीता समुद्र पिया उन्होंने एक बार अगस्त ने पी लिया था इधान तम ना ब्राह्मण आया इस समय के ब्राह्मण भी तो ब्राह्मण तो जाति के सादृश्य है जो ब्राह्मण तो वहां वही ब्राह्मण तो यहां है सादृश्य के कारण ब्राह्मण तत् सामान्य रहे वो अगस्त के सादृश्य ब्राह्मण तो जाति के सामान्य से थोड़ी आज के ब्राह्मणी स्तुति के पात्र माने जाते हैं अरे ये तो बहुत बड़े होते हैं अगस्त ने पिया था समुद्र इनको छोटा मत समझे प्रशंसा के पात्र हो रहे हैं इनमें शक्ति नहीं है फिर भी वो अज्ञानी भी कर्म त्यागता हो तो ज्ञानी के साथ हो जाता है यदा सर्वे प्रमोद चंद्र जो ज्ञानी की बातें वो ज्ञान काल में सारे त्यागता है कहा हुआ नहीं मुक्त हो जाते हैं कहा तो उस ज्ञानी के असादृश ला करके अज्ञानी के लिए कर्मफल की तुति को प्रशंसा कर दी प्रशंसापरक वाक्य है ये तत्व कथन नहीं है यहाँ त्यागा अंदर कर। एवं कर्मफल त्यागत इसने भी कर्मफल को त्यागा हुआ इस अज्ञानी ने भी वो कठोन से वाक्य से सादृश है यहाँ यही कहते हैं ज्ञानी ने त्यागा हुआ होता वहां अज्ञानी है फिर भी कर्मफल तो त्याग दिया नाइए कर्म त्यागात कर्मयोग से कर्मयोग तो कल्याण का साधन है मोक्ष का साधन है ये सिद्ध होता है ये कहा गया है समय हो गया है नहीं रखते हैं फिर आगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मदर्णा पूर्णमृत पूर्णश्य पूर्णमा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति